कारण आशक्ति और जब तक आत्मज्ञान का आत्मरस का प्रसाद नहीं मिलता है तब तक अनाशक्ति का साम्राज्य का महत्व तो नहीं पता चलता है संसक्त पुरुष एक जन्म से दूसरे जन्म और एक इच्छाओं से दूसरे इच्छा एक कर्मों से दूसरे कर्मों में होता चला चला चला जाता जाता जाता है, ही चला जाता है, है। भर है गिरता जैसे औरत ना, की भर भर के फिर फिर खाली खाली होती, होती, ऐसे संसक्त पुरुष संसक्त पुरुष का मतलब यहाँ क्या जीव है फिर स्त्री भी आ गई उसमें पुरुष भी आ गए वो बंधन में हो पड़ जाते हैं और कर्म में उनके आस्था होती है करते तो बुद्धि होती है उसका फल मिलता है दूसरे पुरुष होते हैं, जो साक्षात्कार करके अनाशक्त पुरुष असंशक्त पुरुष होते हैं। वो लेते देते मिलते बिछड़ते खाते पीते हंसते खेलते युद्ध करते हैं राज्य हैं तो राज्य करते हैं, लेकिन चित्त से कहीं आस सकते नहीं एक हुआ साधारण चित्त की अवस्था और दूसरा हुआ सिद्ध पुरुषों के चित्त की अवस्था अब साधारण से और सिद्ध पुरुष से दोनों से मेल ताल रखने वाले तीसरे होते हैं साधक साधक तो जब असत पुरुषों के संपर्क में आते हैं तो साधक की आसक्ति बढ़ जाती है और अनासक्त पुरुषों के संपर्क में आते हैं तो साधक के चित्त में भी अनाशक्ति के सुगंध आने लगते तो ये शास्त्र में ज्ञानवानों का और साधारण आदमियों के चित्त का वर्णन बताया गया क्यों बताया गया कि मनुष्य जो है अपना दिया आप हाँ बने आसक्त और अनासक्त पुरुष की दुर्दशा और अनाशक्त पुरुष की उन्नत दशा ये दोनों शास्त्र हमारे सामने रखता है ज्ञानी की दृष्टि ऊंचाई और अज्ञानी की दृष्टि और नीचाई तो हमें अज्ञानी की दृष्टि पोषनी नहीं है हमें अज्ञान की दृष्टि छोड़नी है और ज्ञानी की दृष्टि पोषनी चाहिए तो साधक है जो अत्यंत आसक्त भी नहीं और पूर्ण अनासक्त भी नहीं तो साधक बीच कटोष तो बीच के साधक को ऐसा कोई साधन होना चाहिए जो अनासक्त पुरुषों की स्थिति में पहुंच जाए तो जब जब इच्छा उठे तो उस इच्छा को बारीकी से देखे की जो इच्छा उठी है इसको पूरी करने से क्या लाभ हो जाएगा अगर पूरी नहीं हुई तो क्या हानि हो तो इच्छा पूरी हो गई तो क्या हो जाएगा हम जो लाभ चाहते है अनाशक्ति का ईश्वर प्राप्ति का मुक्ति का सर्वोपरि जो हम लाभ चाहते हैं वो लाभ इच्छा पूरी करने से होगा कि उस लाभ में नुकसान पड़ेगा अथवा तो उस लाभ के साथ इसका कोई विशेष संबंध नहीं है इस प्रकार का विवेक लगाएगा तो अनाशक्ति बढ़ाने में मदद मिल जाएगी ज्ञानमय तपर जो जो विचार उठे जो जो इच्छा उठे उस इच्छा को अगर पूरी कर दिया तो क्या लाभ होगा और पूरी नहीं हुई तो हानि क्या होगी और ऐसी इच्छाएं पहले कई बार पूरी हो गई तो क्या मिला तो इस प्रकार का विवेक करे फिर भी सुसलेगाबराये नहीं फिर से विवेक करे फिर दृढ़ता लाए फिसलेगा फिर भी करे पार हो जाएगा चार युग के चार प्रथम दिन बड़े महत्वपूर्ण माने गए ऐसे ही वर्ष का प्रथम दिन वैसु वर्ष तो देने के वो भी शुभ संकल्प करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया जैसे दिन का प्रारंभ घड़ी दिन की मध्यान्ह दिन की संधि इन वक्त उस उन उस समय हमारी सुषमा का द्वार थोड़ा सा उर्दगा होता है उस समय किया हुआ संकल्प किया हुआ जब साधक को अनासक्त होने में मदद करता है ऊपर को चलते हैं तो साधक अनासक्त होने में सफल जल्दी होता है इसीलिए कोई चीज तो वक्त से सस्ती मिलती सीजनली फल फ्रूट अनुकूल होता है अच्छा होता है ऐसे ही समय पर कोई बात कर ले तो बहुत लाभ होता है तो समय यह है कि आदमी इन संधि काल का तो सदउपयोग करे इन अशक्ति इच्छा उठी और इच्छा पूर्ति में लग गए उसके बीच की संधि बना ले जो इच्छा उठी और इच्छा उठी तो उसके बीच की संधि बना ले रात्रि को स्वप्न देखा तो सुबह उठकर उस सपने की मिथ्यात्व बात को याद करें और जैसा रात्रि का स्वप्न है ऐसा ही ये स्वप्न है किस प्रकार का अनुसंधान करने से अगर तीन चार महीना ये अनुसंधान करें कि जो मैं बोल रहा हूँ सब स्वप्न है खा रहा हूँ स्वप्न है आ रहा हूँ स्वप्न है बैठ रहा हूँ स्वप्न है सो रहा हूँ स्वप्न है सब स्वप्न है स्वप्न है, है ऐसा चिंतन कंठकूप में करे तो थोड़े ही दो तीन महीने में ही सपने के अंदर भी उसको पता चल जाएगा कि सपना है सपने के अंदर अगर पता चल जाए सपना है तो जागृत को भी सपना समझने में उसके लिए स्वाभाविक हो जाएगा जब हम जागृत जगत को सच्चा समझते तब आसक्ति होती है जागृत जगत को सवज्र समझते हैं इसलिए सारे दुखों का बोध उठाना पड़ता है जागृत जगत स्वप्ने के ना कई सरक आए चले गए कई सम्राट आए चले गए कई चक्रवर्ती आए चले गए कई पहलवान आए चले गए कई सुंदर आए चले गए कई कुरूप आए चले गए कई बुद्धिमान आए चले गए कई मूर्ख आए चले गए कई आए वो भी चले गए तो कई स्वस्थ आए वो भी चले गए सब जगत चला चली गई प्रवाह में भागा जा है धन चल जो बन चल चल देह और गेह चला चली के वक्त में भला भली कर ले धन भी चल है जो बन भी चल है है भी चल है और गेह भी चल है इस चला चली के वक्त में कुछ भला भली कर ले तो भला वही एक होती है ऐहिक, ऐहिक भला भली क्या है कि किसी को अन्न खिलाना किसी को जल पिलाना किसी का सत्कार स्वागत करना तो सत्कार भी कुछ ऐहिक वस्तुओं से सत्कार होता है और दूसरा होता है हृदय के उदात विचारों से सत्कार तुमने किसी कोई आदमी आया उसका सत्कार चीज वस्तु और फर्नीचर से उसका आइसक्रीम आदि और मेवे मिठाइयों से सत्कार किया ये तो हो गया प्राकृतिक सत्कार तुमने उनसे दो उन्नत शब्दों से सत्कार किया जो आया था वो पहले की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान हो ज्यादा प्रसन्न हो ज्यादा शांत हो ज्यादा संयमी हो ज्यादा एकाग्र हो इस प्रकार का अगर तुमने सत्कार किया तो उससे तुमने बहुत भला व्यवहार किया ये तुमने प्राकृतिक सत्कार प्राकृतिक सेवा नहीं आध्यात्मिक सेवा करी। किसी को आसक्ति बढ़ाने वाली चीज दे डाली तो ये सत्कार दिखावे का सत्कार हो किसी की आसक्ति मिटाने का मधुर तुमने व्यवहार किया तो तुम्हारा जीवन अगर सत्यपरायण है सादा है सरल है तो तुम्हारे संपर्क में आने वाला आदमी उन्नत हो जाएगा और तुम्हारा जीवन अगर आसक्ति से भरा जा रहा है संसक्त है अनासक्त नहीं है तो तुम्हारे संपर्क में आने वाला आदमी भी उन्नति नहीं कर पाएगा नीचे आए तो अब निष्कर्ष निकला कि अपने जीवन में पहले जितनी पकड़ थी अभी उतनी है कि नहीं पहले जो आसक्ति थी वो अभी है की उससे कम है पहले जो सुख दुख में या मान अपमान में चित्त भरक उठता था या आकर्षित हो जाता था अभी उतना होता है कि उससे ज्यादा होता है या कम होता है अगर ज्यादा होता है तो हम पतन के रास्ते जा रहे हैं उतना होता है तो हम वही खड़े हैं कोलू की बैल की नहीं घूम रहे हैं वही उससे कम होता है तो हम उन्नति पर है अगर हमारे चित्त में आसक्ति आदि होता ही नहीं है तो हम अनासक्त पुरुषों के गांव में पहुंच गए तीन त्य भुंजित माँ कशित धनम जो जगत का व्यवहार है वस्तु है उसको त्याग से भोगो दिन भर का क्रियाकलाप करके रात को सोए और समझो की एकाएक चल पड़े तो पीछे कुछ करने का बाकी ऐसा नहीं समझो कुछ पाना है कुछ करना है कुछ लेना है कुछ नहीं रोज रात को सब निपटा के फिर सो जाओ सुबह उठने उठे कोई पता नहीं किस तो प्रकार का चिंतन करने से भी अनासक्ति दृढ़ हो जाएगी तो कभी कभी शमशान में जाकर अपने देह को कहेंगे कि यह हाल होने वाले है ऐसा चिंतन करने से भी अनासक्ति दृढ़ होगी और अनासक्त पुरुष को जो शांति मिलती अनाशक्त पुरुष को जो आनंद है अनाशक्त पुरुष को जो ऊंचाई आती है उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता रिद्धि सिद्धि वाला योगी भी उनके सामर्थ्य के बराबरी नहीं कर सकता अणिमा महिमा गरिमा लगीमा आदि अष्ट सिद्धियों प्राप्त योगी भी उस अनासक्त पुरुष के आनंद के आगे बच्चा है अनाशक्त पुरुष के आगे दुनिया का वैभव सब छोटा हो जाता है इंद्र का वैभव छोटा हो जाता है धिपति का वैंकुट भी अनासक्त पुरुष के लिए तुच्छ हो जाता है छोटा हो जाता है। शायद ये बात समझाने के लिए कबीर की शाखी आए होगी राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोये क्या करूं तेरी वैंकुठ को जहां साध संगत नहीं है वैकुठ का भी उनको आकर्षण नहीं अनासक्त पुरुष जो है तो वो अपने आत्म स्वभाव में आ जाता है और आसक्ति के कारण आदमी चित्त में जुड़ जाता है और चित्त जैसा सोचता है वैसा ही जगत सच्चा लगता है वो तो बड़े मकान बना लिए धन के ढगड़े कर लिए ये तो अपने लिए मुसीबत का सामान कठा किया अनासक्ति बड़ी मजबूत बना ली फिर चाहे बड़े मकान बनो बड़े महल बनो बड़े राज्य हो जाओ चाहे सब चला जाए अनाशक्त पुरुष के चित्र को डोराये मानने जाए तो ईश्वरत्व है और आशक्ति तुच्छ जीवत्व है अनाशक्ति और आसक्ति में भी जितने उतार चढ़ाव है उतना ही वो ऊंचा नहीं चाहे जितनी प्रगाढ़ आसक्ति उतना वो तुच्छ जितनी कम आसक्ति उतना वो बढ़िया और आसक्ति नहीं है वो तो विष्णु का अंग है नारायण स्वरूप है इच्छा रहित होना ये ज्ञान समाधि है और चिंतन रहित होना ये योग समाधि और बुरा चिंतन रहित होना ये भाव समाधि बुरा नहीं होता है और भगवान को ठाकुर जी को स्नेह करते करते सुन हो गए शांत हो गए भाव समाधि हुई सात्विक भाव हुआ लेकिन सात्विक समाधि कितनी देर टिकेगी योग समाधि भी कुछ ज्यादा देर टिकेगी इससे थोड़ी ज्यादा लेकिन ज्ञान शब्द आदि जो है अनाशक्ति ज्ञान से आती फिर वो खाता पीता लेता देता सब कुछ करते हुए भी उसके चित्त में वो गांठ नहीं होती इसी बात को श्री कृष्ण ने कहा विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यते सर्व संशया शेत चाष कर्माणि तस्मिन दृष्टि पारा बनी हृदय के ग्रंथि का भेदन हो जाता है जो जड़ शरीर है और संसार की नश्वर चीजें है उसके साथ जो इस ने अपनी ममता बांध दी वो गांठ खुल जाती फिर किसी जगह पर जाकर मैं सुखी होगा या तो कुछ पाकर मैं सुखी होगा या वो सिद्ध बड़ा है वो योगी बड़ा है वो सेठ बड़ा है या वैकुट बड़ा है या स्वर्ग बड़ा है ये भ्रांति नहीं होगी उसको तो अनंत अनंत ब्रह्मांडो में अपना आपा भाषेगा उसके लिए यह लोग तो क्या है स्वर्ग लोग तो क्या है महाराज में कुछ तो क्या है ये अनंत अनंत पृथ्वी और अनंत अनंत आकाशगंगाएं जिसमें है फुर जिसमे लीन हो जा रही है और फिर एक तिनखा भी फर्क नहीं पड़ता उस आत्मा का अनुभव हो जाता है उसका जिस अनुभव में भगवान शिव जी सदा रमण करते हैं जिस अनुभव में भगवान विष्णु रमन करते जिस अनुभव में ब्रह्मा जी समाज इसे है उसको वो अनुभव हो जाएगा अना पुरुष बहुत ऊंची उपलब्धि है दुनिया का एक एटम बम तो क्या दुनिया के सब एटम बम मिलकर भी तुम्हारा वास्तविक में कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम वो चीज हो इन संस्कार छोटे पड़े अपने को देह मानते हो अपने को मकान दुकान गाड़ी मोटर वाला मानते हो तभी कदम कदम पे डर लगता है नहीं तो दुनिया के सब बम तुम्हारे एक व्यक्ति के ऊपर गिराएगा सब विपत्तियां एक व्यक्ति पर ही डाल दी जाए स्वर्ग नरक की सब की सब फिर भी वास्तविक देखा जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता वो व्यक्ति का व्यक्ति की असलियत जो है और व्यक्ति का जो बाह्य कुछ बना है वो तो दुनिया की सब सुविधाएं कर दो फिर भी वो टिकेगा नहीं तो जो मिटना है वो भी आकारते हैं और जो टिकना है वो भी आकारते हैं इस बात में बार बार चिंतन करने से अनाशक्ति दृढ़ हो जाएगी जो मिटना है वो मिटना है उसको रोकने से रोकेगा नहीं महाभारत युद्ध को प्रश्न रोकना चाहते कि नहीं रोकते युद्ध रोकना चाहते थे युद्ध स्तर की तो मर्जी नहीं थी ओके रहा तो कुछ कार्य जो है अवश्य भावी वो काल चक्र में होते रहे तो जैसे भारत में महाभारत युद्ध हुआ ऐसे तुम्हारे शरीर में भी कभी कभी बैक्टेरियाओं का महाभारत होता है तो कभी तो, सज्जन सज्जनिया जीतते तो तुम तंदरुस्त रहते हो और कभी कभी शाखुनी का चौरसा पड़ जाता है तो दुर्जन जीतते तो तुम बीमार हो जाते हो चलता रहता है तो खून पसीना बाता जा तान के चादर सोता जा ये नाव तो हिलती जाएगी तू हंसता जाए या रोता जा। ये जगत की सृष्टि सुख दुख गर्मी सर्दी सफलता असफलता बचपन जवानी बुढ़ापा मृत्यु कभी सज्जनों का जोर तो कभी शाखुन जैसे का जोर अब कृष्ण अवतरित हुए जिस युग में उस युग में भी पासा फेर के धर्मराज युधिष्ठ जैसे को गुगलू बना दिया और दुर्योधन ने राज्य किया लाक्षाग्रह बनाया उसके बाद भी चौरसा खेलने की विद्या को धुर्त खंड में जाना ही पड़ा युधिस्टर जैसों को, द्रौपदी जैसों को भीम जैसों को फिर भी समय सारा सरक गया स्वप्न हो गया तो ऐसे ऐसे युग आए काले युग आए, धोले युग आए, लेकिन कोई टिका नहीं इसलिए जगत को इतना महत्व न दो कि अपने जगदीश्वर स्वभाव की शांति भंग हो जाए जगत को इतना सत्य बुद्धि से न देखो कि चित्त उछल कूल मतराने लग जाए चित्त में आत्मज्ञान का प्रकाश बना रहे आत्मरति आत्म प्रीति आत्म, आत्म ज्योति बढ़ती जाए तो आदमी जीवन मुक्त हो जाएगा अगर भोग प्रीति और संस्कारों की रति आसक्ति बढ़ती जाएगी आदमी असुर हो जाता है कंस का भी तो ये हाल है आसक्त तो हुआ बाप को जेल में डाल दिया बहन को, को जेल में डाल दिया बहन को जेल में डाल दिया अब जेल में डालने से क्या उसका राज अमर हो गया क्या और तेजी से विनाश हुआ तो आसक्त पुरुष अपनी पुण्याय अपनी योग्यता तेजी से नाश करता है और अनासक्त पुरुष ना अपनी पुण्यायी खपाता है ना पाप खपाता है अपने समय से वो खपता रहता है तो उसको कुछ नहीं करना पड़ता है कर्म का बंधन उस पर नहीं लगता है श्री कृष्ण अनासक्त होकर ही रहे बहन का सुर को मारने का मौका आता है हो गया उसके कर्म पूरे भ्रम आते थे गोपियों के आगे नाचने का मौका आता है श्री कृष्ण के द्वारा नृत्य हो जाता है कृष्ण नहीं नाचते नाच हो जाता है कोई बोल दे कृष्ण नाचे मैं इस बात में राजी नहीं हूँ कृष्ण नहीं नाचे कृष्ण के द्वारा नाच हो गया कृष्ण ने कंस को मारा नहीं कृष्ण के द्वारा कंस मर गए राम ने रावण को नहीं मारा मारने का काम राम के द्वारा हो गया जैसे देखने वाला बोलेगा कि बाबा जी ने बगासा खाया लेकिन बगासा मेरे द्वारा हो चला अभी मैंने खाया जो स्वाभाविक होता है वो बगासा का काम हो गया ऐसे जो अनासक्त पुरुष है उसके द्वारा हो जाता है गुजर जाता है और आसक्त पुरुष करता है हालांकि वो धैर्य रखे आसक्ति न करे तो उसके द्वारा भी जो कुछ हुनहार है गुजर जाएगा लेकिन अनासक्त पुरुष इस बात को जानता है इसलिए आत्मस्ती में रहता है और आसक्त पुरुष ये करूं न करूं ये पाऊं वो पाऊं उसके लिए गलत तरीके लेता है जो मुकुट कल को कंस के सिर पे चढ़ना था वो आज चढ़ गया आशक्ति के कारण लेकिन परिणाम बुरा आ गया पिताजी का अभिश्वास मिल गया समाज में भी थूथू पड़ गयी पापी कंस ने ये करा बाप बाप को बोलता है कि ये कंस कंस बोलता है अपने बाप को कि तुम्हारे सिर पर जो मुकुट है वो तुम उतारोगे तो मेरे को उतारना पड़े सोच रहा है कि बेटा मेरे को ऐसा बोलता है अरे पापी राजकुमार की, की फरियाद सुन सुनकर बाप तो दुखी था ऐसा बोलता बोले देखो सोचने में तुम देर कर रहे हो मैंने समझ दिया था कि तुम मुकुट उतारते हो तुम राजा होने के योग्य नहीं हो पिताजी अब मुकुट उतारते हो कि मैं छीन लूं सिपाही सिपाही चारों तरफ भागे ले जा रहे सेनापति बना है कंस तो महाराज मुकुट बाप ने उतार के पकड़ा दिया कंस ने चढ़ा गया और बाप को जेल में डाल दिया अगर कंस ऐसा न करता तभी भी तो वो उत्तराधिकारी था और महाबली था उस समय का योद्धा था बड़े बड़े राजे भी उससे कोई बराबर मुकाबले नहीं करते सत्य थे उसकी बराबरी नहीं कर सकते लेकिन आसक्ति नहीं होती तो उसके जीवन की दिखा कुछ अलग होती युधिष्ठर जैसा तो दुर्योधन में और युद्धिष्ठर में क्या फैसला है दुर्योधन आसक्ति को खूब पोसता है शाकुनी और दुर्योधन आसक्ति को पोषते हैं और युधिष्ठर और कृष्ण अनासक्ति जीवन के तरफ देखते हैं वो युधिष्ठर धर्मात्मा है दुर्योधन दुरात्मा है और कृष्ण परमात्मा है इन तेनों में ये फर्क क्यों है कि दुर्योधन आशक्ति को पोषता है युधिष्ठर अनाशक्ति की तरफ यात्रा करता है और कृष्ण अनाशक्ति का स्वरूप है तब तो में तेनों एक है जो दुर्योधन का आत्मा है वही युधिष्ठर का है और जो युधिष्ठर आज करके युष्टर के अंदर चैतन्य आत्मा वही कृष्ण जी है लेकिन अनासक्ति मध्य आसक्ति और पूर्ण आसक्ति के ये चित्र हैं श्री राम और कंस और विभीषण विभीषण साधक की जगह पर है रावण जीव की जगह पर पामर की जगह पर श्री कृष्ण रामचंद्र जी पूर्णता की जगह पर है अब हम कहा है खोज लें अगर बिल्कुल रावण की जगह पे तो विभूषण की जगह पे आ जाए और विभीषण की जगह पे है तो धीरे धीरे राम के अनुभूति में आ जाए राम जी का अपने मन पर इतना नियंत्रण था कि कोई अपराध करे तो रामचंद्र जी बुरा नहीं मानते कुछ कड़ी मीठी कोई सुना ले तो रामचंद्र जी ये नहीं बोलते सोचते थे कि मैं राजकुमार हूँ इसने मेरे को खोटी खड़ी क्यूँ सुना दी मेरी इंसल्ट क्यूँ कर दी आज किसी कोई अधिकार अधिकार मिल जाता है तो उसको तो गुस्सा आता है कि मैं अधिकारी हूँ मैं तहसीलदार हूँ मैं पटवारी हूँ मैंने को ऐसा बोल दिया मैं सरपंच हूँ रामचंद्र जी तो पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार थे और व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो दशर आ जाते ज्रेष्ठ पुत्र थे रामचंद्र जी वो कभी को कभी कोई कह देता खोती खड़ी तो रामचंद्र जी दुख नहीं मानते रामचंद्र जी अगर कोई खोटी खड़ी कह देता अपने में गलती है तो सुधार लो नहीं गलती है तो कोई बात नहीं मोच करो साधारण आदमी को थोड़ा सा खोटी खड़ी कर दो तो भड़क जाता है क्योंकि उसको अहम में और शरीर में आसक्ति साधक भड़कता है लेकिन कम भड़कता लेकिन अवतारी पुरुष भड़कते नहीं कभी कभी भड़कता हुआ दिखे वो महापुरुष का जीवन या अवतार में तो वो केवल सामने वाले के कर्म के अनुसार थोड़ा उसके घर के लिए होता है कि उन बुद्ध पुरुषों के ज्ञानी पुरुषों के चित्त में ऐसा भाव नहीं होता कि मेरा इसने अपमान क्यों कर दिया मेरे को यही चाहिए ऐसा ही होना चाहिए नहीं और जो जो, जो ज्ञान में आराम पाता जाएगा जो जो ऊंची अवस्था होती जाएगी भीतर त्यो उसकी पकड़ छूटती जाएगी चलो इधर भी रह लो उधर भी रह लो आनंदमयी महाको रेलवे स्टेशन बेको तो ला दिया भक्तों ने कि बोला चलो मेरे को जाना है माँ कहाँ जाना है की चलो अब आश्रम से कंखल के आश्रम से वो चल दिया वो तो किसी किसी आश्रम में महिला रह लेती ले थी, थी पंद्रह दिन रह लेती थी, थी प्रवचन तो करती थी नहीं तो ऐसी रहती थी जो उस आधा का है मिल लिया बस तो हरिद्वार में कोई उत्सव होता था भागवत आदि का तो भागवत करने वाले करते थे वो बैठी रहती थी ज्ञानियों के लिए लेक्चर करना अनुकूल नहीं होता उनको ज्यादा सत्संगी ज्यादा कथा बाधी लेक्चर बाधी वो ज्ञानी को रुचता नहीं तो भी उनके द्वारा जो हो जाता है वो हो जाता है तो महाराज वो कंकल के आश्रम से चल पर हरिद्वार स्टेशन पर और भक्त ने कहा जो सेक्रेटरी था माताजी जी हरिद्वार स्टेशन है अब तो कहा चलना है देहरादून में चले काशी के आश्रम में जाए किधर को जाए मैं ओ माई बोलती कहीं की भी टिकट ले ले आओ आओ टिकट उनके लेकिन में कोई आ सकती नहीं कई बार पूछा जाता है क्या करें सूरत वाले साधा कहाके बैठे गए सूरत में सी वाले करे यहाँ के बोलते यहाँ करें अपने चित्र से पूछता हूँ कहाँ करें दिवाली हमारे लिए तो कहीं दिवाली अद... दिवाली हो तो हम दिवाली करे बाबा हमारे लिए कोई अदिवाली जैसा लगे तो हम दिवाली करेंगे भगवान जैसा लगे तो भगवान के मंदिर में जाओ जवाब ही नहीं आता फिर तो शंकर से सोचता हूँ क्या करें कभी शिवलाल से पूछता हूँ वो नारायण जो, ना जो है ना तिडा बेटू करो नारायण मंगल जंगल रसोया जो है ब्रह्म का उसको पूछा की क्या करें सूरत क्या पंचेर जाए कि उधर जाए कि क्या करे अब अंदर से कुछ होता नहीं फुटता हि होती है तो फुटता है और दृढ़ रहता है और मध्य अवस्था होती है तो फुटता है और थोड़ा रहता है लेकिन जब देखते कि सब आकाश रूप व्यापक ज्यो का क्यूँ ईश्वर ईश्वर भरा है ब्रह्म ही ब्रह्म कहाँ जाए न जाए कैसे जा ठीक सब ठीक है तो बुद्धिमान जिज्ञासु की अवस्था आ जाती है कि जो धन मिल गया ठीक जो चला गया सो चला गया जो मान मिल गया सो मिल गया जो चला गया सो चला गया जो भोजन कल खा लिया सो खा लिया कल अच्छा भोजन खाया उसकी आसक्ति नहीं और आज सादा भोजन सादा सुदा है उसकी फरियाद नहीं अथवा कल सादा क्यों खिलाए और आज ऐसा बढ़िया लाए तो कल क्यों नहीं लाए ऐसी कोई पकड़ नहीं भूतकाल में दुख देख लिया देख लिया सुख देख लिया दुख लिया उसका कोई अस्तित्व उसके चित्त पर असर नहीं पड़ता वर्तमान में जो अनुकूलता प्रतिकूलता है उसकी सत्यता नहीं है उसके चित्र और भविष्य में जो आएगा उसके लिए भी उसके चित्त में कोई सत्य बुद्धि नहीं इसलिए ज्ञानी सदा वर्तमान में जीता है अनाशक्त पुरुष ये अनाशक्त योग जो है गीता का है गीता की भक्ति ऐसी सुंदर है कि युद्ध के मैदान में हो सकती है तिलक करने को मौका मिले तो ठीक है बिना तिलक के भी हो सकती बिना यज्ञ वेदी के भी गीता की भक्ति हो सकती अनाशक्त आसक्ति छुटे कर ऐसा विवेक बंधन है वासना बंधन और निर्वासनिक मुक्ति ऐसा दुख तो नरक में भी नहीं है जो वासनावान को सताता है और ऐसा सुख तो स्वर्ग को स्वर्ग में भी नहीं है जो वासना रहित तो पुरुष को होता है और जो तुमने अपने देह की वासना छोड़ी अपने विषय की वासना छोड़ी अपने देह को मेरा खाने का क्या होगा रहने का क्या होगा भविष्य का क्या होगा जो आपने छोड़ी तो वो अनंत आपके संभाल में लगेगा कई लोग उसकी सेवा में उसके भविष्य में लग जाएंगे, अनुकूल करने कि ये इच्छा नहीं होगा हम छोड़ दे तो दूसरे लोग लगे ये वासना रहेगी तो नहीं होगा अपने व्यक्तित्व के बारे में नितांत तुम सोचना छोड़ दो लोग भजन करना चाहते लेकिन भविष्य में पेंशन का शरण लेते फिक्स डिपॉजिट की शरण लेते या कोई रिश्तेदार भेजता है ऐसी व्यवस्था नहीं अनाशक्ति तो यह है कि पूरा अपने को ईश्वर पर अर्पण कर अनासक्त पुरुष आलसी नहीं होता अनासक्त पुरुष अंकंड नहीं होता अनासक्त पुरुष पापाचरण नहीं करता अनासक्त पुरुष के आचरण से दूसरों को उद्वेक नहीं होता अपने आचरण से दूसरे को उद्वेग होता है तो अपने आचरण में कुछ अहंकार है अनासक्त पुरुष की तो चेष्टा देखकर दूसरे लोग गदगद हो जाते हैं मोहित हो जाते हैं ज्ञानवान की चेष्टा का अनुमोदन करते हैं भला बला चाहते हैं। अनासक्त पुरुष के दर्शन से जो शांति मिलती है वो गंगा स्नान से भी ठंडक नहीं आती चंद्रमा की चांदनी शीतलता तो बरसाती है लेकिन वो गौण शीतलता है दिल को शीतल नहीं करता हूँ अनाशक्त पुरुष के सानिध्य से उसके वचन से अपना चित पावन होता है शीतल होता है बोझा होकर जाता है साधक के मन में ये बना रहता है ना वाइब्रेशन अच्छे ये जगह अच्छी ये अच्छी अनासक्त तो होने के तो एक छोड़ दे दूसरा पकड़ने की आदत कोई अच्छा बुरा की वजह अनाशक्त तो होने की चेष्टा करे हाशक्ति मिठा है बस आशक्ति जो जो मिट्टी जाएगी त्यों जो महान होता जाएगा बेकार जो जो मिट्टी जायेंगे त्यू त्यो